पत्रावली तिरासी खेतड़ी के महाराज को लिखित अमेरिका अठारह सौ प्रिय महाराज संस्कृत के किसी कवि ने कहा है न गृह गृहमृत्याह गृहिणी गृहमुच्य थे अर्थात ईट पत्थर की इमारत से घर नहीं बनता गृहिणी के होने से बनता है यह कितने कितना सत्य है घर की छत जो गर्मी जाड़े तथा वर्षा से तुम्हारी रक्षा करती है उसके गुण दोषों का विचार उन खंभों से जिनके सहारे की वह खड़ी हुई है नहीं हो सकता चाहे वे कितने ही सुंदर शिल्प में कोरिन्थियन खंभे क्यों न हो उसका निर्णय होगा नारी से जो वास्तविक मर्म स्तंभ है सबका केंद्र है घर का वास्तविक अवलम्बन है इस आदर्श के अनुसार विचार करने पर अमेरिका का पारिवारिक जीवन जगत के अन्य किसी स्थान के पारिवारिक जीवन से न्यून न होगा अमेरिका के पारिवारिक जीवन के संबंध में मुझे अनेक निरर्थक कहानियां सुनने को मिली जैसे वहां स्वाधीनता स्वेच्छाचार तक पहुंच जाती है वहां की धर्मवर्जित स्त्रियां स्वाधीनता के अपने उन्माद नृत्य में अपने पारिवारिक जीवन की सुख शांति को पद्दलित कर चूर्ण विचूर्ण कर देती हैं एवं इसी तरह की और भी सारी बकवास किंतु अब एक वर्ष बाद तो के बाद अमेरिकी परिवार तथा अमेरिकी अमेरिका की स्त्रियों के संबंध में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उक्त प्रकार की धारणाएं कितनी भ्रांत तथा तो निर्मूल है अमेरिकी महिलाओं सौ जन्म में भी मैं तुमसे कुरिण न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने की भाषा नहीं है प्राच्य अति अतिशयोक्ति ही प्राच्यवासी मानवों की कृतज्ञता की गंभीरता को प्रकट करने की एकमात्र भाषा है यदि समुद्र मसी पात्र हो हिमालय पर्वत लेखनी पृथ्वी पत्र तथा महाकाल स्वयं लेखक फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे असितगिरि सममशात अशितगिरीशम शात्कल सिंधुपात्री सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रुर्वी लिखती यद गृहही शारदावकाल तदपिवान ईशपारम नाती शिवमेमस्त्र में गर्ष ग्रीष्म में दूर देश से नाम दूरदेश धन विद्यान बंधुरहित असहाय दशा में प्रायः खाली हाथ जब मैं एक परिराजक प्रचारक के रूप में इस देश में आया उस समय अमेरिका की महिलाओं ने ही मेरी सहायता की मेरे ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था की मुझे अपने घर ले गई तथा मेरे साथ अपने पुत्र तथा सहोदर जैसा बर्ताव किया जब उनके पुरोहितों ने इस भयानक विधर्मी को त्याग देने के लिए उन्हें बाध्य करना चाह जब उनके सबसे अंतरंग बंधु संदिग्ध भयानक चरित्र के अपरिचित विदेशी व्यक्ति का संग छोड़ने के लिए उपदेश देने लोगे तब भी वे मेरी मित्र बनी रही किंतु ये महिलाएं ही मानव चरित्र तथा मानव प्रकृति की सच्ची निर्णायिकाएँ हैं क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है कितने ही सुंदर पारिवारिक जीवन मैंने यहाँ देखे हैं कितनी ही ऐसी माताओं को देखा है जिनके निर्मल चरित्र तथा निस्वार्थ संतान स्नेह का वर्णन भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता कितनी दुहिताएँ तथा पवित्र कन्याएं देवी ढायना के मंदिर पर की तुषार कृणिकाओं के समान पवित्र तदुपरांत उनकी वैसी संस्कृति वैसी शिक्षा और वैसी सर्वोच्च कोटि की आध्यात्मिकता तब क्या अमेरिका की सभी नारियाँ देवी स्वरूपा हैं यह बात नहीं भले बुरे सभी स्थानों में होते हैं किंतु दुर्बल व्यक्तियों द्वारा जिन्हें हम दुष्टों के नाम से अभिहित करते हैं किसी जाति के बारे में किसी प्रकार की धारणा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वे तो व्यर्थ के कूड़े करकट की तरह पीछे रह जाते हैं जो लोग उदार तथा पवित्र होते हैं उनके द्वारा ही जाति जीवन का निर्बल तथा प्रबल प्रवाह सूचित होता है किसी सेवा के पेड़ तथा उसके फलों के गुण दोषों का विचार करने के लिए क्या तुम उसके कच्चे अविकसित तथा कीटग्रस्त फलों का सहारा लोगे जो धरती पर जहां तक बिखरे पड़े रहते हैं और जो कभी कभी संख्या में भी अधिक ही होते हैं यदि कोई सुपक्व तथा को पुष्ट फल मिले तो उस एक से ही उस सेव के वृक्ष की शक्ति संभावना तथा उद्देश्य का अनुमान किया जाता है उन असंख्य अपक्व फलों से नहीं अमेरिका की आधुनिक महिलाओं के विशाल और उदार मन की मैं प्रशंसा करता हूँ मैंने इस देश में अनेक उदार पुरुषों को भी देखा है उनमें से कोई कोई तो अत्यंत संकीर्ण मनोवृत्ति वाले संप्रदायों के अंतर्गत हैं भेद इतना ही है कि पुरुषों के विषय में यह आशंका बनी रहती है के उदार बनने के लिए वे अपना धर्म अपने आध्यात्मिक विशिष्टता खो सकते हैं परंतु महिलाएं कभी भी भलाई देखती हैं कहीं भी भलाई देखती हैं उसे सहानुभूतिपूर्वक उदारता से अपने धर्म से तनिक भी विचलित हुए बिना ग्रहण करती हैं सहज रूप से ही वे यह अनुभव करती हैं कि यह एक भाव का विषय है अभाव का नहीं संयोजन का विषय है वियोग का नहीं दिनों दिन वे इस विषय में सचेतन होती जा रही हैं कि हर वस्तु का स्वीकारात्मक व इतिहास इतिवाचक भाग ही संचित होता रहेगा तथा स्वीकारात्मक व इति इतिवाचक इन भावों के और इसलिए प्रकृति के आध्यात्मिक शक्तियों के संचय करने का कार्य ही संसार के नेतिवाचक व वा ध्वंसात्मक तत्वों का नाश करता है शिकागो का वह विश्व मेला कितना अद्भुत काम था और वह अद्भुत धर्म महासभा भी जिसमें पृथ्वी के सभी देशों के लोग लोगों ने एकत्र होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए थे डॉक्टर बैरोज तथा तो श्री वानी के अनुग्रह से मुझे भी अपने विचारों को आपके सबके समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ था श्री वानी कितने अद्भुत व्यक्ति हैं जरा उनकी कल्पना शक्ति के बारे में सोचो जिन्होंने इतने विशाल आयोजन की कल्पना की और उसे सफलतापूर्वक कार्य में परिणित किया और उल्लेखनीय बात तो यह है कि वे कोई पादरी नहीं थे एक साधारण वकील होकर भी उन्होंने समस्त धर्म संप्रदायों के परिचालकों का नेतृत्व ग्रहण किया था उनका स्वभाव अत्यंत मधुर है एवं वे एक विद्वान तथा धीर व्यक्ति हैं उनकी हृदयस्थ भावनाओं का प्रकाश उनके उज्ज्वल नेत्रों से ही होता था तुम्हारा विवेकानंद है